संक्षिप्त वन अष्टावक्र के जन्म और शास्त्रार्थ का वृत्तांत मुनिश्वर लोमस ने कहा राजन उद्दालक के पुत्र श्वेत इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे यह जा निरंतर लोगों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है आप इसके दर्शन कीजिए इस आश्रम में महर्षि श्वेत को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे लोमस जी ने कहा उद्दालक का कहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे उस समय वह बोला पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु यह ठीक ठीक नहीं होता शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदास्त उदरस्थ बालक को छाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है इसलिए आठ जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की कहोड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए किंतु वहाँ वाद करने में कुशल वंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डूबे डूबो दिया गया जब उद्दालक को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू वह अष्टाभक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टाभक्र को इसका कुछ पता न लगा वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत को अपना भाई मानते थे एक दिन जब अष्टावक्र की आयु बारह वर्ष की थी वे उद्दालक की गोद में बैठे थे उसी समय वहाँ श्वेत केतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींच कर कहा यह गोदी तेरे बाप की नहीं है श्वेत केतु की इस कटुक्ति से उसके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्हें घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने साप के भय से सब बात बता दी यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत से मिलकर यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें, वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है वहां हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर, जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा आप लोगों को प्रणाम है हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं तब अष्टावक्र ने कहा द्वारपाल मनुष्य अधिक वर्षों की उग्र उम्र होने से बाल पक जाने से धन से अथवा अधिक कुटुम्ब से बड़ी नहीं माना जाता ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है मैं इस राज्यसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ तुम मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो आज तुम हमें विद्वानों के साथ शस्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे द्वार पर बोला अच्छा मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ किंतु वहाँ जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया वहाँ अष्टावक्र ने कहा राजन आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में ढलवा देता है यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ वह बंदी कहाँ है मैं उससे मिलूँगा राजा ने कहा बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेदता ब्राह्मण देख चुके हैं तुम उसकी शक्ति को न समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो पहले कितने ही ब्राह्मण आए किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं उसी प्रकार भी सभी उसके सामने हतप्रद्ध हो गए इस पर अष्टावक्र ने कहा मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा इसी से वह के समान निर्भय होकर बातें करता है किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मुक्त मुख हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से कहा जो पुरुष तीस अवयव बारह अंश चौबीस पर्व और तीन अरों वाले पदार्थ को जानता है वह बड़ा विद्वान है यह सुनकर अष्टावक्र बोले जिसमें पक्षरूप चौबीस पर्व ऋतुरूप छह मास रूप बारह अंश और दिन रूप तीन सौ साठ अरे हैं वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने यह प्रश्न किए सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है अष्टावक्र ने कहा मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है यह सुनकर राजा ने कहा आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं मैं आपको मनुष्य नहीं समझता आप बालक भी नहीं हैं मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूं और यही वह बंदी है तब अष्टावक्त ने बंदी की ओर घूमकर कहा अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी तुमने हारने वालों को जल में डूब डूबोने का नियम कर रखा है किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ राजन जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरजकर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा अष्टावक्र एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है अष्टावक्र इंद्र और अग्नि ये दो देवता हैं नारद और पर्वत ये देवर्षि भी दो हैं दो ही अश्वनी कुमार हैं रथ के पहिए भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं बंदे यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकार से जन्म धारण करती है सब कर्मों का प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते हैं अधर्व जन भी प्रातः मध्यान्ह और स्वयं इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग मृत्यु और नरक ये लोग भी तीन ही हैं तथा वेद में कर्म जन ज्योतियाँ भी तीन प्रकार की हैं अष्टावक ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार है वर्ण भी चार ही यज्ञों द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं मुख्य दिशाएँ भी चार ही हैं ओंकार के उकार आकार, उकार मकार और अर्थ मात्रा ये चार ही वर्ण हैं तथा परापशति मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी चार ही प्रकार की कही गई है बंदी यज्ञ की अग्निया गारहपत्य दक्षिणाग्नि आह्वनीय सभ्य और आवसभ्य पांच है पंक्ति छंद भी पांच पदों वाला है यज्ञ भी अग्निहोत्र दर्श पौर्माश चातुर्मास और सोम पांच ही प्रकार के हैं इंद्रियां पांच है वेद पंच शिखा वाली अप्सराएं भी पांच हैं तथा संसार में पवित्र नद भी पांच ही प्रसिद्ध हैं अष्टावक कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गौवें छ ही देनी चाहिए कालचक्र में ऋतुवें भी छह ही रहती हैं मन सहित ज्ञान इंद्रियाँ भी छ ही हैं कीतिकाएँ छह है तथा समस्त वेदों में साध साधस्क यज्ञ भी छह ही कहे गए हैं बंदी ग्राम में पशु सात हैं वन्य पशु भी साथ ही हैं यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी साथ ही हैं ऋषि सात हैं मान देने के प्रकार भी सात हैं और वीणा के तार भी साथ ही प्रसिद्ध हैं अष्टावक्त। सैकड़ों वस्तुओं का तौल करने वाले शाण तोल के गुण आठ होते हैं सिंह का नाश करने वाले सरफ के चरण भी आठ ही हैं। देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी आठ ही सुना है और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी आठ ही कहे गए हैं बंदी यज्ञ में समिधा छोड़ने के मंत्र नौ कहे गए हैं सृष्ट में प्रकृति के विभाग भी नौ ही कहे गए हैं बृहति छंद के अक्षर भी नौ ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएँ उत्पन्न होती है ऐसे एक से लेकर अंक भी नौ ही हैं अष्टावक्र संसार में दिशाएँ दस है सहस्त्र की संख्या भी सौ को दस बार गिनने से ही होती है गर्भवती स्त्री भी गर्भाधारण गर्भधारण दस मास में ही करती है तत्व का उपदेश करने वाले भी दस हैं तथा पूजने योग्य भी दस ही हैं बंदी पशुओं के शरीरों में ग्यारह विकारों वाली इंद्रियां ग्यारह होती हैं यज्ञ के स्तंभ ग्यारह होते हैं प्राणियों के विकार भी ग्यारह हैं यह देवताओं में रुद्र भी ग्यारह ही कहे गए हैं अष्टावक एक वर्ष में महीने बारह होते हैं जगती छंद के चरणों में भी बारह ही अक्षर होते हैं प्राकृत यज्ञ बारह दिन का कहा है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी बारह ही कहे हैं बंदी तिथियों में त्रयोदशी का उत्तम त्रयोदशी को उत्तम कहा है और पृथ्वी में तेरह द्वीपों वाली बतलाई गई है त्रयोदशी तिथिरुक्ता त्रयोदश इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्रजी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे अग्नि वायु और सूर्य ये तीनों देवता तेरह दिनों के यज्ञों में व्यापक है और वेदों में भी तेरह आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं त्रयोदशा हानि ससार केसी त्रयोदशादिन्य तिछंद इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही यह देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे अष्टावक्र ने कहा राजन यह बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डूबा डूबवा चुका है अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए बंदी ने कहा महाराज मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूं। मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह बारह वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है उसी के लिए मैंने जल में डुबनों के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोग भेज दिया है वे सब अभी लौट आवेंगे अष्टावक्र जी मेरे पूजनी हैं इनकी कृपा से जल में डूब मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंस देर करते देखकर अष्टावक्र कहने लगे राजन मैं कई बार कह चुका हूँ फिर भी तुम मतवाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो इससे मालूम पड़ता है रसोड़े के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है अथवा तुम इस चापलूस की बात में आ चुके हो जनक ने कहा देव मैं आपकी दिव्यवाणी सुन रहा हूं आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया है मैं आपके इच्छानुसार अभी अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूं बंदी ने कहा राजन वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का अभी दर्शन करेंगे लोमस जी कहते हैं सभा में इस प्रकार बातचीत हो रही ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुँचे उनमें से कहोड़ ने कहा मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं जिस काम को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया राजन कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा तंदंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया फिर अपने मामा फ्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम को चले वहाँ पहुँच कर ने अष्टावक्र से कहा तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई कि उनके अंग सीधे हो गए उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है राजन तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो